जप जी साहेब इको अंकार सतना गावे को तान होवै किसै तान गावे को दात जने निशान गावे को गुणवडियाइयाचार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तनखे है गावे को जी लै फिर दे गावे को जापै दिस दूर गावे को वेख हादराहादूर कथना कत ना कथी नाया बै तो कथ कत कथी कत कोटि कोट कोट दे थक पा जुगा जुगन तर खाही खाए हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विकसै प्रवाहो नानक कहते हैं कोई उसके बल का गान करते हैं जिनमें गुणगान करने का बल है कोई उसके दान का गीत गाते हैं और दान को उसका प्रतीक मानते हैं कोई उसके गुण और सुंदर बड़ाइयों को गाते हैं कोई उस विद्या को गाते हैं जिसका विचार कठिन है कोई ये गाते हैं कि वो शरीर रचता है और उसे फिर खाक कर देता है कोई गाते हैं कि जीव फिर उससे ही देह ग्रहण करता है कोई गाते हैं कि वो बहुत दूर दिखाई देता है और कोई गाते हैं कि वह हमें देखता है और सर्वव्यापी उसके गुणगान का अंत नहीं आता यद्यपि करोड़ों लोग करोड़ों ढंग से कथन करते दाता देता ही चला जाता है लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं युग युगांतर से जीव उसको भोग रहे हैं पर उसका अंत नहीं वह हुक्मी हुक्म से पथ निर्देश करता है नानक कहते हैं वह बेपरवाह और आनंदित हजारों वर्णन है उसके और सब अधूरे अधूरा मनुष्य पूरे का वर्णन कैसे कर सकेगा अधूरा मनुष्य जो भी कहेगा वो अधूरा होगा अंशी की खबर अंश से कैसे मिलेगी अंश जो भी कहेगा वो अंश की ही समझ होगी परमाणु परमात्मा को कैसे जानेगा जानेगा भी तो भी परमाणु की ही बुद्धि होगी तो जो गीत गा सकते हैं वो उसके गुणों का गीत गाते लेकिन फिर भी वो जो अज्ञात है अज्ञात ही रह जाता है वो थक गए गीता थक गई कुरान थक गया बाइबल थक गई वो अनिर्वचनी अनिर्वचनी ही बना है अब तक हम उसका पूरा गुणगान नहीं कर पाए सब शास्त्र अधूरे होंगे ही अनिवार्यता होंगे क्योंकि सभी शास्त्र मनुष्य की चेष्टाएं उस अनंत को प्रकट करने की सूर्य निकला है चित्रकार उसका चित्र बनाता है कितना ही ठीक बनाए तो भी उस चित्र से रोशनी तो न मिलेगी और अंधेरे में रख के तुम बैठ जाओ तो तुम इस आशा में मत रहना कि घर प्रकाश से भर जाएगा कोई कवि उस सुबह के निकलते सूरज का मधुर से मधुर गीत गाए उसके गीत में बड़ी गंभीरता हो उसके गीत में बड़ी गहराई हो उसका गीत हृदय को छुए तुम उस गीत को गाते रहना अंधेरे में बैठ के तु तो भी रोशनी ना मिलेगी परमात्मा के संबंध में गाए गए गीत रचे गए चित्र बस ऐसे ही हैं सब चित्र अधूरे सब गीत अधूरे कोई गीत पूरा उसे कहना पाएगा क्योंकि किसी भी गीत में हम उसकी जीवनता को ना उतार पाएंगे शब्द थोते हैं थोते ही रहेंगे तुम्हें प्यास लगी हो तो शब्द पानी से ना बुझेगी तुम्हें भूख लगी हो तो शब्द अग्नि पर रोटी ना पकेगी और तुम्हें परमात्मा की अभीपसा पैदा हो गई हो तो शब्द परमात्मा काफी नहीं काफी उन्हीं को है जिन्हें अभीप्सा नहीं इसको ठीक से समझ लो अगर तुम्हें प्यास नहीं लगी है तो शब्द पानी भी काफी है H2O भी काफी है अगर प्यास लगी तब अड़चन शुरू होती है अब ना तो H2O काम देगा ना पानी काम देगा ना जल काम देगा ना वाटर काम देगा तुम दुनिया भर के सब शब्द इकट्ठे कर लो कोई तीन हजार भाषाएं तीन हजार शब्द पानी के लिए सब इकट्ठे कर लो उनको कंठ से बांध लो तो भी बूंद प्यास उनसे ना पूछेगी। लेकिन अगर प्यास ना लगी हो तो तुम शब्दों से खेल सकते हो दर्शन शास्त्र उन लोगों का खेल है जिन्हें प्यास नहीं लगी और धर्म उनकी यात्रा है जिन्हें प्यास लगी इसलिए दर्शन सास शब्दों से खेलता है धर्म शब्दों से नहीं खेलता धर्म तो शब्दों का इशारा जिस तरफ है उस यात्रा पर जाता है सरोवर की तलाश है सरोवर शब्द का क्या करेंगे जीवन की खोज जीवन शब्द से क्या होगा कोई गा नहीं पाया उसे पूरा कोई बता नहीं पाया उसे पूरा उसकी सब मूर्तियां अधूरी हैं कोई उसे बना नहीं पाया पूरा बनाएगा भी कैसे थोड़ा ऐसे समझो एक दर्शन शास्त्रियों के सामने एक बड़ा गहन सवाल रहा है और वो सवाल है कि अगर एक यात्री हिंदुस्तान आता है तो हिंदुस्तान का नक्शा हम उसे दे देते हैं वो जेब में रख लेता नक्शा हिंदुस्तान को तो जेब में ना रख सकोगे वो नक्शा जेब में रख लेता है उस नक्शे से हिंदुस्तान का मेल क्या है क्या वो नक्शा हिंदुस्तान जैसा है अगर हिंदुस्तान जैसा है तो हिंदुस्तान जैसा बड़ा होगा और अगर हिंदुस्तान जैसा नहीं है तो उसे हिंदुस्तान का नक्शा क्यों कहते हो नक्शे का उपयोग क्या है अगर वो बिल्कुल हिंदुस्तान जैसा हो तो उसका कोई उपयोग ही नहीं क्योंकि उसको जेब में न ले जा सकोग उसको कार में बैठ के उपयोग न कर सकोग वो दूसरा हिंदुस्तान हो जाए और अगर वो हिंदुस्तान जैसा नहीं है तो बड़ी हैरानी की बात है वो काम कैसे आता है नक्शा प्रतीक है वो ठीक हिंदुस्तान जैसा नहीं है फिर भी हिंदुस्तान के संबंध में रेखाओं के माध्यम से कुछ इंगित करता है इशारे करता है तुम पूरा हिंदुस्तान घूम के भी हिंदुस्तान का नक्शा कहीं ना देख पाओगे जहां भी जाओगे हिंदुस्तान मिलेगा नक्शा नहीं लेकिन अगर नक्शा पास है तो यात्रा सुगम हो जाएगी लेकिन नक्शे को मान के चलना पड़ेगा नक्शे को छाती से रख के बैठने से कुछ भी बिना होगा और दुनिया भर के धार्मिक लोग नक्शों को छाती से रख के बैठ गए जैसे नक्शा सब कुछ धर्म शास्त्र नक्शा है मूर्तियां नक्शे मंदिर नक्शे उनमें कुछ इशारे छिपे अगर इशारे चूक जाएं, तो नक्शे बोझ हिंदू अपने नक्शे ढो रहा है मुसलमान अपने नक्शे ढो रहा है ना हिंदू यात्रा कर रहा है ना मुसलमान यात्रा कर रहा है नक्शे इतने हो गए हैं कि यात्रा अब हो ही नहीं सकती या तो नक्शों को ढो तो तुम चल नहीं सकते नक्शे संक्षिप्त चाहिए छोटे चाहिए और नक्शों की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं उनका उपयोग करना है नानक ने हिंदू और मुसलमान दोनों नक्शों में जो सार था उसको निचोड़ लिया हिंदू को नानक को ना तो तुम हिंदू कह सकते हो न तुम तो मुसलमान कह सकते हो नानक दोनों या दोनों नहीं है और नानक को समझने में लोगों को बड़ी मुश्किल हुई नानक के संबंध में पुरानी युक्ति है बाबा नानक साह फकीर हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर वो दोनों हैं उनके दो खास शिष्य हैं और बाला एक मुसलमान एक हिंदू न हिंदू मंदिर में उनको जगह है न मुसलमान की मस्जिद में उनको जगह है दोनों जगह संदेह कि आदमी है किस जगह पर इसको हम किस कोटी में रखें कहा बिठाएं जो भी महत्वपूर्ण था हिंदू में और जो भी महत्वपूर्ण था मुसलमान में उन दोनों नदियों का संगम है नानक जो भी सार था इसलिए सिख ना तो हिंदू है ना मुसलमान या तो वो दोनों है और या दोनों नहीं है वह एक संगम है ये जो संगम है इस संगम को समझना और कठिन हो जाता है क्योंकि एक नदी का साफ सुथरा नक्शा होता है अब ये दो नदियों का नक्शा इकट्ठा मिल गया है इसलिए कुछ वचन खबर देते हैं इस्लाम की कुछ वचन खबर देते हैं हिंदुओं की और दोनों मिलके और धूमिल हो जाते हैं ये धूमिलता तभी हटेगी जब कोई प्रयोग में उतरेगा तो धीर धीरे धीरे बात साफ होती जाएगी अगर तुमने छाती पर रख लिए शास्त्र जैसा कि हो गया है सिख पूज रहा है शास्त्र को इसलिए ग्रंथ ही गुरु हो गया है और बड़े मजे की बात है कि हम भूलों को कैसे पुनरुक्त करते नानक मक्का गए तो मक्का के प्रधान पुरोहित ने आके उनको कहा कि अपने पैर दूसरी दिशा में करो तुम्हारे पैर पवित्र पत्थर की तरफ है काबा की तरफ है तो कहानी है कि नानक ने कहा परमात्मा जहां ना हो वहां मेरे पैर कर दो कहानी तो यह है कि जहां जहां उनके पैर किए गए वहां वहां काबा हट गया लेकिन ये प्रतीक है अर्थ इतना ही है कि तुम पैर कहीं भी करोगे वहीं परमात्मा है। तो पैर कहां करोगे वो सब और है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में मुझे निमंत्रण दिया कि मैं आऊं मैं गया मैं तो कोई टोपी नहीं लगाता तो दरवाजे पर ही उन्होंने कहा कि तो बहुत मुश्किल है आपको सिर पे कपड़ा बांधना ही पड़ेगा ये तो परमात्मा का मंदिर है सिर्फ टोपी चाहिए तो मैंने उनसे कहा तुम भूल गए कि नानक के साथ काबा में क्या हुआ था तो अभी जहां मैं खड़ा हूं बिना टोपी लगाए वहां परमात्मा नहीं वहां मंदिर नहीं पर भूलें वही कि वही दोहर जाती तो मैंने उनसे कहा मुझे बताओ वो जगह जहां मैं बिना टोपी लगाए रह सकता हूं और तुम भी तो स्नान करते हो तब पगड़ी निकाल देते हो उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा तुम भी तो रात सोते हो गए, तब पगड़ी अलग कर देते हो उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा तो आदमी की नासमझिया वही की वही है बुद्ध कुछ कहें बुद्ध को मानने वाला सब लीप पोत देता है नानक कुछ कहें नानक को मानने वाला सब लीप पोत देता है फिर वही जाल शुरू हो जाता है क्योंकि आदमी कि नासमझी में कोई फर्क नहीं उसके बहरेपन में कोई फर्क नहीं है सुन लेता है अपने मतलब निकाल लेता है अपने मतलब से चलता है जो सुना है उसके अनुभव से नहीं ये जो शब्द हैं नानक कहते हैं कोई कितने ही गीत गाए उसे कोई पूरा नहीं कर पाया अलग अलग लोग उसके अलग अलग गीत गाते हैं क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरफ से उसकी तरफ पहुंचते उनके गीतों में कोई विरोध भी नहीं कितना ही विरोध दिखाई पड़े वेद भी वही कहते हैं जो कुरान कहता है लेकिन मोहम्मद के पहुंचने का ढंग और याग्वल के पहुंचने का ढंग और बुद्ध भी वही कहते हैं जो नानक कहते हैं लेकिन पहुंचने के ढंग और अनंत द्वार हैं उसके तुम जहां से भी जाओ वहीं उसका द्वार है और तब तुम अपने द्वार का वर्णन करोगे और तुम जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग का वर्णन करोगे दूसरा जिस मार्ग से पहुंचा हो उसका वर्णन करेगा फिर मार्ग से ही फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी समझ तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी भाव दशा एक बगीचे में कवि आता है तो गीत गाता है चित्रकार आता है तो चित्र बनाता है फूलों का सौदागर आता है तो फूलों के दाम के संबंध में सोचता है व्यवसाय की बात सोचता है वैज्ञानिक आ जाएगा तो फूलों का विश्लेषण करके देखेगा कि उनके रासायनिक तत्व क्या हैं। कोई आदमी जो नशे में भरा हो वो गुजर जाएगा उसे फूल दिखाई ही नहीं पड़ेंगे वो बगीचे से गुजरा इसका भी पता नहीं चलेगा तुम जो भी देखोगे वो तुम्हारी खिड़की से देखा गया है तुम्हारे खिड़की का आकार उस पर छा जाएगा नानक कहते हैं कोई उसके बल का गान गाते कि वो महाशक्तिशाली परम शक्तिशाली सर्व शक्तिशाली। कोई उसके दान का गीत गाते कि वो परम दाता कोई उसके गुण और सौंदर्य का बखान करते कि वो परम सौंदर्य कोई उसे कहते हैं सत्य कोई उसे कहते हैं शिव कोई उसे कहते हैं सुंदर रविनाथ ने लिखा है कि मैंने तो उसे सौंदर्य में पाया इससे परमात्मा के संबंध में कोई खबर नहीं मिलती इससे रविनाथ के संबंध में खबर मिलती गांधी कहते हैं कि वो मेरे लिए सत्य है ट्रुथ इज गाड इससे परमात्मा के संबंध में कोई खबर नहीं मिलती गांधी के संबंध में खबर मिलती रविन्द्रनाथ कवि है कवि को सौंदर्य में परमात्मा है परम सौंदर्य है गांधी कवि नहीं है गांधी से कम कवि आदमी खोजना मुश्किल है वो बिल्कुल हिसाबी किताबी है काव्य नहीं गणित तो गणित की दृष्टि से देखने पर परमात्मा सत्य प्रेम की दृष्टि से देखने पर प्रेमी प्रीतम प्यारा किस दृष्टि से हम देखते है? हमारी दृष्टि की खबर मिलती है उससे वो सभी है एक साथ और कोई भी नहीं इसलिए महावीर का एक बहुत अद्भुत प्रयोग है चिंतन के संबंध में कि जब तक तुम्हारी दृष्टि ना छूट जाए तब तक तुम उसे ना जान सकोगे क्योंकि तुम जो भी जानोगे वो तुम्हारी दृष्टि होगी महावीर उसको कहते हैं नए दृष्टि और दर्शन तब मिलेगा जब सब दृष्टि छूट जाए लेकिन तब तुम चुप हो जाओगे क्योंकि बिना दृष्टि के बोलोगे कैसे जब कोई भी दृष्टि न होगी तब तुम उसी जैसे हो जाओगे तब बोलोगे कैसे तब तुम उतने ही विस्तीर्ण हो जाओगे तब तुम आकाश के साथ लीन हो जाओगे तुम बोलोगे कैसे तुम अलग ही ना रहोगे सब दृष्टियाँ अलग होने वाले की दृष्टियाँ इसलिए नानक सबकी दृष्टियाँ गिनाते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सभी ठीक है और फिर भी कोई पूरा ठीक नहीं है और जब कोई अधूरे को पूरे ठीक होने का दावा करता है तभी भ्रांति हो जाती संप्रदाय का अर्थ है तुमने अधूरी दृष्टि को पूरा होने का दावा कर दिया संप्रदाय को धर्म कहने का अर्थ है कि तुमने अधूरी दृष्टि को पूरी घोषणा कर दी कि बस यही दृष्टि पूरी इसलिए एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विरोध में सभी संप्रदाय धर्म की दृष्टियां हैं और कोई संप्रदाय धर्म नहीं है अगर हम सभी संभव संप्रदायों को मिला दें तो धर्म पैदा होगा जो संप्रदाय हुए हैं जो हैं और जो होंगे अगर हम सभी दृष्टियों को इकट्ठा कर दें तो धर्म होगा कोई संप्रदाय धर्म नहीं संप्रदाय शब्द बड़ा अच्छा है संप्रदाय का अर्थ है मार्ग संप्रदाय का अर्थ है पहुंचने का रास्ता धर्म का अर्थ है मंजिल मंजिल एक मार्ग अनेक है नानक कहते हैं कोई बल का गान करता कोई गुण का गान करता कोई उसके दान का गीत गाता कोई उसके सौंदर्य की चर्चा करता कोई उस विद्या की का वर्णन करता है जिसका विचार कठिन है कोई ये गाते हैं कि उसने शरीर रचा फिर वही शरीर को मिटाता है कोई कहते हैं जीव फिर उससे ही देह ग्रहण करता है कोई कहते हैं वह बहुत दूर दिखाई देता है कोई कहते हैं वह बहुत निकट कोई गाते हैं वह हमें देखता है और सर्वव्यापी उसके गुणगान का अंत नहीं आता कथना कथिन आवे तो कहते, कहते थक जाते हैं और उसके गुणगान का कोई अंत नहीं आता कथी कथी कथी कोटी कोटि कोटी करोड़ करोड़ करोड़ वार कहने पर भी वो अन्न कहा ही पीछे छूट जाता है दाता देता ही चला जाता है लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन जीवन वही देता है श्वास वही चलाता है धड़कन में वही धड़कता है वो देता चला जाता है उसके देने का कोई पारावार नहीं उत्तर में हमसे कुछ मांगता भी नहीं इसलिए तो जीवन तुम्हें सस्ता मालूम पड़ता है और चीजें महंगी मालूम पड़ती तुम जीवन गवाने को कभी भी राजी हो धन गवाने को नहीं क्योंकि धन लगता है बड़ी मुश्किल चीज जीवन तो मुफ्त मिलता है वो तुम्हें जो भी दिया है मुफ्त है उसके बदले में तुमने कुछ भी नहीं दिया है और जिस दिन तुम्हें ये एहसास होना शुरू होगा कि जो भी मुझे मिला है उसमें मेरी पात्रता क्या है अगर मैं न होता तो हर्ष क्या था तुम्हारे भीतर जो जीवन की संभावना बनी और तुम्हारे भीतर चेतना का जो भूल खिला अगर न खिलता तो तुम किस शिकायत करते और तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम्हें जीवन मिले तुमने किस भांति इसे अर्जित किया है? हर छोटी छोटी चीज के लिए योग्यता चाहिए तुम एक दफ्तर में क्लर्क हो उसके लिए योग्यता चाहिए तुम एक स्कूल में मास्टर हो उसके लिए योग्यता चाहिए तुम उसे अर्जित करते हो तुमने जीवन के लिए क्या अर्जित किया कैसे अर्जित किया वो दान है वो तुम्हें ऐसे ही मिला है तुम्हारी कोई पात्रता के कारण नहीं और जिस दिन तुम्हें ये प्रती होगी उस दिन प्रार्थना का जन्म होगा उस दिन तुम कहोगे मैं क्या करूं मैं कैसे धन्य प्रकट करूं मैं कैसे तेरे ऋण को चुकाऊं प्रार्थना मांग नहीं है प्रार्थना जो पहले से ही मिला है उसका धन्यवाद है और यह प्रार्थना के दो भेद हैं तुम जब जाते हो मंदिर तो तुम और मांगने जाते हो तुम्हारी प्रार्थना झूठी नानक भी जाते हैं। वो धन्यवाद देने जाते हैं। वो कहने जाते हैं जो तूने दिया है वो भरोसे के बाहर कोई कारण नहीं मेरे भीतर कि मुझे मिले कोई मेरा योग्यता नहीं ना मिले शिकायत करने का कोई उपाय नहीं और तू देता चला जाता है परमात्मा अवगढ़ दानी अस्तित्व दिए चला जाता है और हम हमसे ज्यादा कृतज्ञ लोग खोजने कठिन हम धन्यवाद भी नहीं दे सकते उसके देने का अंत नहीं है और हमारी कृतज्ञता का कोई अंत नहीं है हम कृतज्ञता भी प्रकट नहीं कर सकते हम यह भी नहीं कह सकते कि धन्यवाद कि हम आभारी हैं कि तेरा शुक्रिया उतना भी हमसे नहीं होता उतने में हमें बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है तुम छुद्र बातों के लिए धन्यवाद दे देते हो तुम्हारा रूमाल गिर जाओ कोई उठाकर दे, दे दे तो तुम उससे कहते हो धन्यवाद और जिसने तुम्हें दी जीवन दिया है तुम उसके लिए धन्यवाद देने भी कभी नहीं गए और जब भी तुम गए हो शिकायत लेके गए हो जब भी तुम गए हो तब तुम बताने गए हो कि क्या क्या तू गलत कर रहा है कि मेरा लड़का बीमार पड़ा है कि मेरी पत्नी दुर्व्यवहार कर रही है कि धंधा ठीक नहीं चल रहा है और तुम अपनी शिकायतों को जब बहुत बढ़ा लेते हो तो तुम्हारी शिकायतों का अंतिम जोड़ यह होता है कि तुम कहते हो तू है ही नहीं क्योंकि अगर है तो ये चीजें पूरी कर नास्तिकता का अर्थ है तुम्हारी शिकायतें इतनी बढ़ गई अब तुम परमात्मा को मान नहीं सकते तुम्हारी शिकायतों के कारण तुम परमात्मा की हत्या कर देते हो आस्तिकता का क्या अर्थ है आस्तिकता का अर्थ तुम्हारा अहोभाव इतना बढ़ गया तुम्हारी धन्य भाव इतना बढ़ गया तुम इतनी कृतज्ञता से भर गए हो कि वो तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ने लगता है हर तरफ उसका हाथ हर जगह उसकी प्रतीति हर जगह उसका एहसास होने लगता है आस्तिकता धन्यवाद की परम स्थिति है, नास्तिकता शिकायत का आखिरी रूप है जब नानक यह कह रहे हैं कि दाता देता ही चला जाता है लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं लेकिन दाता नहीं थकता युग युगांतर से जीव उसका भोग कर रहे हैं पर उसका अंत नहीं तुम उसे कितना ही भोगो तुम उसे चुका ना पाओगे तुम्हारा भोग ऐसे ही जैसे कोई चम्मच लेके सागर के किनारे बैठा हो और चम्मच से सागर को खाली कर रहा हो यह भी हो सकता है कि कभी ना कभी वो सागर को खाली कर ले क्योंकि चम्मच की भी सीमा है और सागर की भी सीमा है लेकिन तुम परमात्मा को खाली ना कर पाओगे क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं अनंत काल से तुम भोग रहे हो अनेक रूपों में तुम भोग रहे हो और तुम्हारे हृदय से धन्यवाद की आवाज भी नहीं उठी तुमने एक बार आकाश की तरफ आंखें जो दिया है वह अपर शिकायत लेके गए और जब भी तुमने कुछ कहा नाराजगी जाहिर की जब भी तुम गए तुमने ऐसा बताया कि तुम्हारी योग्यता ज्यादा है और तुम्हें मिला कम कुछ दिन हुए एक बड़े अधिकारी दिल्ली से मुझे मिलने आए बड़ी से बड़े पद पर हैं लेकिन जितने बड़े पद पर हूं उतनी शिकायत बढ़ जाती क्योंकि वो सोचते हैं उनको अब मंत्री होना चाहिए प्रधानमंत्री होना चाहिए वो मुझसे कहने लगे और सब तो ठीक है कोई रास्ता बताएं जिससे कि मेरे साथ जीवन में जो अन्याय हुआ है उसको मैं सहने में समर्थ हो जाऊं अन्याय क्या हुआ है अन्याय यह हुआ है कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला जिस पद के मैं योग्यू उस नीचे रह गया सभी को ऐसा लगता है इसलिए हर आदमी इसी दुख में जीता है कि जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला मैं योग तो था कि वाइस चांसलर हो जाता और पढ़ा हूं एक स्कूल में मास्टर होके योग तो था कि मालिक हो जाता बना हूं चपरासी और ये स्थिति सदा बनी रहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो प्रधानमंत्री बन जाता है वो भी सोच रहा है कि अब मेरी योग्यता तो इससे भी बड़ी है लेकिन विस्तार का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता कि मैं सारे दुनिया का मालिक कैसे हो जाऊं तुम सिकंदरों को तृप्त नहीं कर सकते और सभी सिकंदर हैं छोटे मोटे बड़े लेकिन सभी सिकंदर हैं सभी की बड़ी आकांक्षा है और आकांक्षा तुमसे आगे जाती तुम हमेशा पीछे रहते हो और योग्यता तुम्हें सदा ज्यादा मालूम पड़ती ये अधार्मिक आदमी का लक्षण है धार्मिक आदमी का लक्षण ये है कि जो मिल जाए वो मेरी योग्यता से ज्यादा है थोड़ा सोचो देखो जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारी योग्यता से ज्यादा है या कम है वो सदा ज्यादा है सदा ही ज्यादा है क्योंकि कुछ भी हमने अर्जित नहीं किया ये विराट जीवन हमें यू ही मिला है दान में हमने मांगा तक नहीं था बिना मांगे मिला है फिर भी भाव पैदा नहीं होता नानक कह रहे हैं कि उसको युग युग तक भोग कर भी हम चुका नहीं पाते वह हुक्मी हुक्म से पथ निर्देश करता है ये बड़ी गहरी चाबी है। और नानक के विचार का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा उसमें छिपा है वो ये है हुक्मी हुक्म चलावे राह वो हुक्म से दुनिया को चला रहा है और हमेशा तुम्हें हुक्म देता है अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सुनने की समझ हो तो तुम उसके हुक्म को समझ सकते हो और उसके अनुसार चल सकते हो तुम सुनते ही नहीं तुम चोरी करने जाते हो वो भीतर से तुमसे कहता है मत करो एक बार कहता है दो बार कहता है हजार बार कहता है तुम जाते ही जाते हो तुम करते ही जाते हो धीरे दीर, धीरे वो आवाज भीतर धीमी होती जाती तुम बहरे हो जाते हो फिर वो तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ती फिर भी वो आवाज दिए जाता है तुम ऐसा पापी ना खोज सकोगे जिसके भीतर आवाज खो गई हुक्म खो गया तुम ऐसा बुरा आदमी ना खोज सकोगे जिसको वो अब भी आवाज न दे रहा हो वो कभी थकता नहीं और कभी निराश नहीं होता तुम कितना ही बुरा करो परमात्मा तुमसे निराश नहीं है और वो कभी तुम्हें इस स्थिति में नहीं मान लेता कि अब कुछ भी नहीं हो सकता तुम असाध्य कभी भी नहीं हो उसके लिए तुम्हारा रोग कितना ही बढ़ जाए उसका इलाज संभव है परमात्मा की अनंत आशा अनंत संभावना है वो तुमसे कभी निराश नहीं होता ऐसा हुआ कि सूफी फकीर हुआ बाजीत उसके पड़ोस में एक आदमी था जो बड़ा बुरा आदमी था लुटेरा चोर बेईमान दगाबाज हत्यारा, सब तरह के पाप उसने किए थे पूरा गांव उससे त्रस्त था एक दिन बाजीत ने प्रार्थना की परमात्मा से कहा कि मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन ये आदमी बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहा है इस आदमी को हटा ले तो बाजिद ने भीतर से आवाज सुनी कि मैं उससे नहीं थका तो तू उससे क्यों थक गया है और मुझे जब अभी उस पर भरोसा है तो तू भी भरोसा रख कितने ही पाप तुमने किए हो कितने ही जन्मों तक परमात्मा को तुम थका नहीं सकते भोग कर चुका सकते हो ना पाप से थका सकते हो वह भी आवाज दिए जाता है वो कभी निराश नहीं होता और अगर तुम जरा शांत होकर सुनो तो उसकी धीमी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ेगी और जब भी तुम कुछ करते हो वो आवाज तुम्हें निर्देश देती है नानक कह रहे हैं वह हुक्मी हुक्म से पथ निर्देश करता है इसलिए तो वह उसको हुक्मी कह रहे हैं क्योंकि उसका हुक्म आता है तुम्हारे गहरे चेतन में छिपा हुआ जो अंतकरण तुम्हारे गहरे हृदय में दबा हुआ जो अंतकरण है वो उसकी आवाज का यंत्र है। वहां से वो बोलता है कुछ भी करने के पहले आंख बंद करके पहले उसकी आवाज सुन लेना और अगर तुम उसकी आवाज के अनुसार चले तो तुम्हारे जीवन में आनंद की अपरंपार वर्षा होगी अगर तुम उसके विपरीत चले तो तुम नरक अपने हाथ निर्मित कर लोगे अगर तुमने आवाज ना सुनी तो तुमने पीठ कर दी तुम बड़ा खतरनाक कदम ले रहे हो कुछ भी करने के पहले और कुछ भी निर्णायक करने के पहले आंख बंद करके उससे पूछ लेना यही तो सारे ध्यान का सूत्र है कि पहले हम पूछेंगे पहले हम हुक्म खोजेंगे फिर हम चलेंगे एक भी कदम हम बिना हुक्म के ना उठाएंगे आंख बंद करके उसकी आवाज पहले सुनेंगे हम अपनी आवाज से ना चलेंगे उसकी आवाज से चलेंगे और एक दफे तुम्हें यह कुंजी मिल जाए तो यह कुंजी अनंत द्वार खोल देती और यह कुंजी तुम्हारे भीतर हर बच्चा लेके आता है लेकिन बुद्धि का हम विकास करवाते हैं अंतःकरण का कोई विकास नहीं कॉन्सियस अंतकरण अधूरा रह जाता अविकसित रह जाता और उसके ऊपर हम बुद्धि के इतने विचार थोप देते हैं इतनी बड़ी परत लगा देते हैं कि आवाज गूंजती भी रहे तो हमें पता नहीं चलती भीतर की इस आवाज को सुनने की कला ही ध्यान है। उसके हुक्म को पता लगाना जरूरी है। वो क्या चाहता है उसकी क्या मर्जी वह हुक्मी हुक्म से पथ निर्देश करता है और नानक कहते हैं हुक्मी हुक्कम चलावे राह नानक विघ से बेपरवाह नानक कहते हैं वह बेपरवाह और आनंदित है। एक तो प्रवाह का अर्थ होता है चिंता वो तुम्हें दिए जाता है लेकिन दे के कोई अपेक्षा नहीं करता कोई उत्तर नहीं चाहता आवाज दिए जाता है तुम सुनो या न सुनो जाता है परवाह नहीं करता इस बात की कि तुम नहीं सुन रहे हो बंद करो बहुत हो गया इस आदमी को हटा लो परमात्मा को तुम चिंतित नहीं कर सकते इसलिए जिस व्यक्ति को भी परमात्मा की प्रतीत होने लगती तुम उसे भी चिंतित नहीं कर सकते ही विल बी बोथ साइमल्टेनियसली कंसर्ड एंड अनकंसन वो तुम्हारी परवाह भी करेगा और बेपरवाह भी होगा तुम उसे चिंतित नहीं कर सकते इधर मैं हूं न मालूम कितने लोगों की परवाह करता हूं फिर भी बेपरवाह तुम आते हो अपना दुख लेके मैं पूरी परवाह करता हूं लेकिन तुम उससे मुझे चिंतित नहीं कर देते तुम्हारे दुख से मैं दुखी नहीं हो जाता क्योंकि अगर तुम्हारे दुख से मैं दुखी हो जाऊं तो फिर मैं तुम्हें साथ ही ना दे पाऊंगा जरूरी है कि तुम्हारे दुख को मैं सहानुभूति से समझूं, तुम्हारे दुख के लिए उपाय करूं उपाय सोचूं, लेकिन परवाह मुझे पैदा ना हो तुम्हारी चिंता मुझे ना पकड़े और यह भी जरूरी है कि कल जो मैंने तुम्हें बताया है तुम न करवाओ तो मुझमें नाराजगी ना आए कि मैंने इतनी परवाह ली और तुमने नहीं किया तुम जब कल आओ बिना किए और आओगे ही बिना किए तो फिर तुमसे परवाह लूं लेकिन मैं बेपरवाह रहूं परमात्मा को सारे जगत की परवाह है और बेपरवाह है वो सदा राजी है तुम्हें उठाने को लेकिन किसी जल्दी में नहीं और तुम अगर सोचते हो कुछ देर और भटकने का मजा लेना तो वो बेपरवाह है उसकी परवाह का अंत नहीं है लेकिन उसकी परवाह अनाशक्त है और इसलिए तो वह आनंदित है नहीं तो अब तक किस हालत में हो जाता पागल हो जाता तुम सोचो तुम शरीर के कितने लोग कितने तरह के उपद्रव, और परमात्मा एक और तुम अनेक तुम सबने उसे कभी का पागल कर दिया होता अस्तित्व बेपरवाह हो तो ही पागल होने से बच सकता है लेकिन बेपरवाह का अर्थ इन नहीं उपेक्षा नहीं बना सूक्ष्म है तुम्हारे प्रति पूरी की पूरी चेष्टा है तुम्हें बदलने रूपांतरित करने तुम्हें उठाने का पूरा भाव है लेकिन भाव अनाक्रमक है वो आक्रमण नहीं करेगा वो प्रतीक्षा करेगा ऐसे ही जैसे सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है किरण तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है और तुम दरवाजा बंद के अंदर बैठे हो तो सूरज जबरदस्ती नहीं घुसेगा रुकेगा और ऐसा भी नहीं कि नाराज होकर लौट जाए कभी इस आदमी का दरवाजा बंद चलो अब कभी यहां नहीं आना रुकेगा तुम जब दरवाजा खोलोगे तब प्रवेश कर जाएगा परमात्मा तुम्हारे लिए चिंतित है अस्तित्व तो तुम्हारे लिए चिंतित होगा ही क्योंकि अस्तित्व तो तुम्हें पैदा करता, तो तुम्हें करता। है अस्तित्व तुम्हें विकसित करता है अस्तित्व की बड़ी आकांक्षाएं हैं तुम्हें अस्तित्व की बड़ी अभी है तुम्हें तो अस्तित्व तुम्हारे भीतर से होने की चेष्टा कर रहा है अस्तित्व तो तुम्हारे भीतर से बुद्धत्व पाने की चेष्टा कर रहा है परमात्मा तुम्हारे भीतर कुछ फूल लाने के प्रयास में लगा है लेकिन अगर तुम देरी कर रहे हो तो उससे वो चिंतित नहीं होगा परेशान नहीं होगा वो आपर्शित रहेगा तुम उसकी न सुनोगे न सुनोगे न सुनोगे भटकोगे और सब करोगे सिवाय उसकी सुनने के तो भी वो इससे पीड़ित और परेशान न होगा तो अगर तुम समझ सको दोनों बातें एक साथ तभी तुम समझ सकते हो कि अस्तित्व आनंद से बड़ा है परमात्मा आनंद है नानक कहते हैं हुक्मी हुक्मे चलावे राह देता है हुक्म राह बताता है फिर भी नानक बिकसे बेपरवाह लेकिन फिर भी बेपरवाह है और परम आनंद में विकसित होता रहता है खिलता रहता उसका फूल कठिन है हमें क्योंकि दो बातें हमें आसान दिखाई पड़ती या तो हम परवाह करते हैं तो चिंता पैदा होती या परवाह छोड़ दें तो चिंता छूट जाती इसलिए तो हमने संसार और सन्यास को अलग अलग कर लिया है क्योंकि अगर घर में रहेंगे परवाह करेंगे तो परवाह करते हुए बेपरवाह कैसे होंगे पत्नी की फिक्र होगी बीमार होगी तो चिंता पकड़ेगी रात सो सोना सकेंगे बच्चा रुग्ण होगा तो फिक्र पकड़ेगी चिंता पकड़ेगी इलाज करना पड़ेगा और नहीं ठीक हो सकेगा तो तो पीड़ा होगी तो हम भाग जाते हैं न दिखाई पड़ेंगे पत्नी बच्चे भूल जाएंगे जो आंख से ओझल हुआ वो चित्त से भी भूल जाता है तो भाग जाते हैं पहाड़ पीठ कर लेते हैं धीरे धीरे विस्मृति हो जाएगी दो बातें हमें दिखाई पड़ती अगर हम संसार में रहेंगे तो परवाह करेंगे परवाह करेंगे तो चिंता होगी चिंता में आनंद का कोई उपाय नहीं तो फिर हम ऐसा करें कि बेपरवाह हो जाएं, छोड़ के भाग जाएं, वह चिंता ना होगी तो आनंद की संभावना बढ़ेगी लेकिन यह परमात्मा का मार्ग नहीं इसलिए तो नानक ग्रस्त बने रहे और संस्त भी फिक्र भी करते रहे और बेफिक्र भी और यही कला है और यही साधना है कि तुम चिंता भी पूरी लेते हो और निश्चिंत बने रहते हो बाहर बाहर सब करते हो भीतर भीतर कुछ नहीं छूता बेटे की फिक्र लेते हो पढ़ाते हो बिगड़ जाए तो न पढ़ पाए तो हार जाए तो तो इससे चिंता पैदा नहीं होती और जब तक तुम दोनों को न जोड़ दो संसार में रहते हुए संन्यास्त न हो जाओ तब तक तुम परमात्मा को न पहुंच सकोगे क्योंकि परमात्मा का भी ढंग यही है वो संसार में छिपा हुआ और सं्यस्त है जो उसका ढंग है छोटी मात्रा में वही ढंग तुम्हारा चाहिए तभी तुम उस तक पहुंच पाओगे बच्चा बीमार है तो दबा दो पूरी चिंता लो लेकिन चिंतित होने की क्या जरूरत है पूरी फिक्र करो वाह पूरी करो लेकिन इस भीतर की बेपरवाही को मिटाने का क्या कारण है बाहर बाहर संसार में भीतर भीतर परमात्मा में परिधि छूती रहे संसार को केंद्र बना रहे अछूता यही सार है इसलिए नानक से बड़े परेशान थे क्योंकि वो थे ग्रस्त और कपड़े लत्ते पहन लिए थे सन्यासी जैसे लोग समझ ही ना पाते कि मामला क्या है हिंदू पूछते कि तुम ग्रस्त कि सन्यासी कि तुम बातें सन्यासी की करते हो तुम्हारा ढंग ढंगढोल सन्यासी का फिर घर बच्चे पत्नी तुम घर वापस भी लौट जाते हो बच्चा भी हुआ है गांव लौट के तुम खेतीबाड़ी भी करते हो तुम किस भांति के सन्यासी हो स्मरण रहे वही उनसे मुसलमान पूछते कि तुम्हारा वेश तो फकीरी का है फिर तुमने घरगृहस्थी छोड़ क्यों नहीं दी अनेक जगह अनेक गुरुओं ने उनसे कहा कि तुम सब छोड़ के अब हमारे से सो जाओ छोड़ दो सब लेकिन नानक उस मामले में कभी भी फर्क नहीं लाए वो सबके बीच रहते हुए सबके बाहर रहने की ही कला को साधते रहे और वही परमात्मा का ढंग है और वही साधक का ढंग होना चाहिए मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ग्रस्तों को सन्यासी के कपड़े दे रहे हैं परमात्मा का ढंग यही है वो इस संसार में है और नहीं है और यही तुम्हारा सूत्र भी होना चाहिए हुक्मी हुक्म चलावे राह नानक विकसे बेपरवाह विकास कर रहा है आनंदित हो रहा है प्रफुल्लित हो रहा है फूल की तरह खिल रहा है फिर भी कोई परवाह नहीं फिक्र करता है तुम्हारी लेकिन चिंतित नहीं इसे तुम थोड़ा प्रयोग करोगे तो ही समझ में आ सकेगा इसे थोड़ा जिंदगी में प्रयोग करो दुकान जाओ काम करो लेकिन दूर भी बने रहो तुम्हारे काम और तुम्हारे होने में एक फासला बना रहे काम अभिनय हो जाए नाटक हो जाए लीला हो जाए तुम करता ना रहो बस सूत्र सज गए तुम अभिनेता हो जाओ अभिनय की कला तुम्हारा पूरा जीवन का सूत्र बन जाए क्योंकि वही परमात्मा के होने का ढंग है वही तुम्हारा साधना पथ होगा आज इतना ही